ध्यान और आध्यात्मिक जीवन असतो मासगमया भौतिक जगत का स्वरूप जो कुछ चेतना का विषय बनता है वह सब माया है तुम्हें ज्ञाता को ज्ञेय से दृष्टा को दृश्य से साक्षी को उसके द्वारा साक्ष की जा रही वस्तुओं से तथा अनुभवकर्ता को अनुभूत विषय पृथक करना चाहिए आध्यात्मिक यात्रा के प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट और निर्मम विश्लेषण तथा स्पष्ट चिंतन होना चाहिए जर्मन दार्शनिक कांट के अनुसार बाह्य पदार्थ है लेकिन हम उसका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते जब हम उसे देखते हैं तो देश और काल उस प्रत्यक्षीकरण में अपना कुछ योगदान कर देते हैं वेदांती कहता है कि जिसे कांट देश काल और निमित्त कहते हैं वह माया है तथा उसका अतिक्रमण करना होगा कांट के अनुसार उसका अतिक्रमण करने का कोई उपाय नहीं है अतः उन्होंने कहा कि वस्तु स्वरूप को कभी भी जाना नहीं जा सकता वेदांत उपाय जानता है और इसे करने की विधि बताता है कांट मन तथा दृश्य जगत के परे जाने के दृश्य से दृष्टा को पूरी तरह पृथक करने की संभावना के बारे में नहीं जानते थे जहाँ तक कांड पहुँचे हैं वहाँ से वेदांत प्रारंभ होता है भौतिक विषय सदा प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय होते हैं क्योंकि वे किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा जाने जाते हैं इंद्रियां स्वयं मन के द्वारा प्रत्यक्षीकृत होती है पुनः मन आत्मा का विषय होता है जो नित्य साक्षी अथवा दृष्टा है तथा कभी भी दृश्य विषय नहीं बन सकता क्योंकि ऐसा होने पर अनावस्था दोष आ जाएगा हमें कहीं न कहीं रुकना होगा वेदांत में चैतन्य को सदा महत्व दिया जाता है दृष्टा और दृश्य मन और जड़ पदार्थ सब चैतन्य में अवस्थित है हमें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए अन्यथा सभी बातों में गड़बड़ होने का तथा मुख्य विषय के दृष्टि से ओझल होने का भय है गहरी निद्रा में चैतन्य रहता है निद्रा से जागने पर हम कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था यह कहने के लिए गहरी निद्रा में चेतना विद्यमान होनी चाहिए अतः ऐसा कोई भी समय सिद्ध नहीं किया जा सकता जब चेतना ना हो जब व्यक्ति को यह निश्चय होता है कि उससे भिन्न कोई वस्तु है चाहे वह कुछ भी क्यों न हो तभी उसमें उसे प्राप्त करने की इच्छा जागती है इच्छा के उदित होने का तथ्य ही यह सिद्ध करता है कि उसने स्वयं को दृष्टा और अपने से भिन्न अन्य सभी वस्तुओं को दृश्य समझना प्रारंभ कर दिया है यही कारण है कि सिद्ध पुरुष में अपने पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण पूर्ण निष्कामता सिद्ध हो जाती है ऐसा पुरुष एका मेवा द्वितीय का साक्षात्कार कर चुका होता है और ऐसे पुरुष की इच्छा के लिए कोई भिन्न पदार्थ नहीं होता सत्य और प्रतीति अब स्क्रू को उल्टा घुमाकर खोलना है विकास और अध्यास की प्रक्रिया के बाद कारण की और प्रत्यावर्तन की संकोचन अथवा अपवाद की प्रक्रिया होती है स्थूल से सूक्ष्म तक सुक्षो से कारण तक और उसके बाद एक लंबी कूद और इस सभी के पार्थ में विद्यमान नित्य आत्मा की प्राप्ति होती है लेकिन सबसे पहले एक तैयारी का सफाई और धुलाई का जीवन यापन करना पड़ता है क्योंकि जब तक मन में अपवित्रता रहेगी तब तक दर्पण चैतन्य के प्रकाश को पूर्ण रूप से तथा अच्छी तरह प्रतिबिंबित नहीं कर सकेगा और हमारा मन ही वह दर्पण है इसीलिए गंदगी और मलिनता की उन सभी परतों को दूर करना आवश्यक है तभी मन प्रकाश को ठीक से पुनः प्रतिबिंबित कर सकेगा यह स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित प्रकाश ही हमारे लिए अभी सारी समस्याएं पैदा करता है वह सत्य को विकृत कर भ्रम और विमोह उत्पन्न करता है वेदांती विकास को जीवन की एक अवस्था के रूप में स्वीकार करता है लेकिन उसे चरम लक्ष्य कभी नहीं मानता उसके अनुसार यह विकास की भी एक प्रतीति माया की है वह चरम सत्य कभी नहीं है अतः जब हम विकास की बात करते भी हैं तो वह केवल सापेक्ष दृष्टि से करते हैं उसे यथार्थ सत्य मानकर नहीं पूर्ण आत्मा में विकास जैसी कोई चीज़ है ही नहीं आत्मा समस्त परिवर्तनों का निर्विकार साक्षी है सारी समस्या यह है कि हमारे लिए प्रती सत्य हो गई है और सत्य असत्य हो गया है सचमुच यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है लेकिन हम मूर्ख जो ठहरें हमें दुख और कष्ट तथा अनंत भ्रांति विनाशों के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है सभी मिथ्या तादात्म भंग होंगे और इससे प्रारंभ में कष्ट होता है धन्य है ऐसा दुख जो मुक्ति और आनंद का अग्रदूत हो संसार का अंधकार आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है लेकिन हम उसका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते और उसके धूमिल प्रतिबिंबित प्रकाश में जीते और कार्य करते हुए भी हम उसका प्रकाश नहीं देख पाते अद्वैत वेदांत में क्रम विकास का अर्थ किसी वस्तु का कोई अन्य रूप धारण करना नहीं है यह दूध के दही बनने जैसा नहीं है ऐसा होने पर उसका वास्तविक स्वरूप बदल जाएगा लेकिन यह रस्सी के सांप बनने जैसा है ऐसे में रस्सी में कोई यथार्थ परिवर्तन नहीं होता लेकिन जब रस्सी में सांप का भ्रम होता है तब सच्चे सांप के साथ की भय आदि सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं इसी तरह असत्य को सत्य समझकर हम अनंत कठिनाइयां झेलते हैं जब तक हम जागृत नहीं होते तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक एकमात्र जगत स्वप्न ही हमें सत्य प्रतीत होता है और हमारी यह जागृत अवस्था भी स्वप्नावस्था से अधिक सत्य नहीं है दोनों ही समान रूप से असत्य हैं असत्य शब्द का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए रस्सी के स्थान पर सर्प का दिखाई देना इस दृष्टि से मिथ्या नहीं है कि सर्प की प्रतीति के लिए वहाँ कुछ है ही नहीं रस्सी उस अधिष्ठान का कार्य करती है जिस पर सर्प की धारणा का आरोप किया जाता है माया शून्य की तरह अलीक या भ्रम नहीं है अविकारी ब्रह्म इस विविधतापूर्ण जगत के रूप में कैसे प्रतीत होता है इसे समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है बद्धों के निर्वाण का भी अर्थ शून्य नहीं है विनाश शब्द का प्रयोग इंद्रियजन्य अनुभव तथा दुख के अंत के अर्थ में किया गया है किसी वस्तु के विनाश या विलय के ज्ञान के लिए भी एक चैतन्य साक्षी की आवश्यकता है और वह आत्मा है बिना किसी चैतन्य के रहते विलय का ज्ञान नहीं हो सकता यदि निर्वाण में बुद्ध का विनाश हो गया होता तो वे इतने वर्षों तक उपदेश कैसे देते वेदांत एक प्रकार का अनुभवातीत यथार्थवाद है लेकिन जिसमें सामान्यता यथार्थवाद और अथ आदर्शवाद से समझे जाने वाले सिद्धांतों के लिए स्थान है सत्य और चित्त सत् उसे कहते हैं जो अतीत में था जो वर्तमान में है तथा जो अपने स्वरूप के परिवर्तन के बिना अथवा विकार को प्राप्त हुए बिना भविष्य में भी बना रहेगा इस सत्य को पूरी न करने वाले सभी पदार्थ असत कहलाते हैं असत पदार्थ पूर्ण रूप से अस्तित्वहीन भले ही न हो लेकिन कोई वस्तु कुछ समय तक रहे उसके बाद लीन हो जाए या परिवर्तित हो जाए तो असत की श्रेणी में आएगी और वह बात बिना अपवाद के संपूर्ण प्रतिमान जगत पर लागू होती है कुछ वस्तुएं पूर्ण रूप से असत हैं तथा किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं हो सकती यथा आकाश दुर्ग सस बंधा पुत्र इत्यादि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता और उनके अनुरूप कोई बाह्य पदार्थ नहीं होता हम आकाश में एक दुर्ग की कल्पना अवश्य कर सकते हैं लेकिन उसमें रह नहीं सकते इनसे भिन्न ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें व्यवहारिक सत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है ये वस्तुएं चरम सत्य के साक्षात्कार के उपरान्त ही असत्य सिद्ध होती है यह दृश्यमान प्रतिभासिक जगत व्यवहारिक सत्य की श्रेणी में आता है और उस उच्चतम ज्ञान के उदय तक बना रहता है जिसका प्रकाश इस प्रतिमान जगत की छाया तक को हमारे अपने प्रतिमान अस्तित्व तक को दूर कर देता है चरम ज्ञानोदय के बाद जब ब्रह्मज्ञ पुरुष दृश्य जगत के स्तर पर उतरता है तो वह इस समग्र प्रतीयमान जगत को देखता तो है लेकिन उसे छाया मात्र समझता है तथा उसे पारमार्थिक सत्ताविहीन असत्य जानता है हमारे व्यक्तित्व में पारमार्थिक सत्य तथा व्यवहारिक सत्य को चेतनाएं मिल गई है अतः हमारी सामान्य चेतना विशुद्ध चेतना तथा सापेक्ष दृश्य चेतना का मिश्रण है और जिस मात्रा में हम दृश्य जगत को हटाने में समर्थ होंगे उसी मात्रा में हम आध्यात्मिक बनेंगे हमारे संसार के अनुभव तथा आत्मा अथवा ब्रह्म के अनुभव के बीच की कड़ी दृश्य जगत की ओर नहीं बल्कि उस तत्व की ओर है जो सभी परिस्थितियों में सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही स्थितियों में विद्यमान रहता है हमारी अहम चेतना पूरी तरह असत्य नहीं है लेकिन उसमें एक सत्य और एक असत तत्व रहता है और असत को उस एक सत के साक्षात्कार से दूर करना चाहिए जो विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है सर्वप्रथम साधक विविधता देखता है और उसके बाद नानात्व में एक को देखने का प्रयत्न करता है पर नानात्व और एकत्व दोनों ही सत्य प्रतीत होते हैं और प्रगति करने पर वह अनुभव करता है कि एक ही सही माने में सत्य है और दृश्य जगत की सत्ता गौड़ है तथा वह एक के अस्तित्व पर पूरी तरह निर्भर है वेदांत का प्रारंभ आत्मा के स्वरूप अथवा अहम बोध के अनुसंधान से होता है उसकी परिसमाप्ति एक मेवा द्वितीय की उपलब्धि में होती है इन दो अवस्थाओं के बीच चेतना की बहुत सी मध्यवर्ती अवस्थाएँ होती है साधक का अहम बोध विस्तारित होता जाता है और अंत में वह संपूर्ण विद्यमान जगत को परिवेष्टित कर लेता है उसकी जगत के प्रति धारणा भीतर रूप परिवर्तित होती जाती है आत्मा जगत और ईश्वर को पृथक करने वाली रेखाएं अधिकाधिक अस्पष्ट होती जाती हैं और अंत में परमात्मा की प्रभा समग्र अस्तित्व को परिव्याप्त कर लेती है